पतन का मनोविज्ञान मन की सजगता भगवान बुद्ध की सलाह अतएव साधक को चाहिए कि वह मन के छल को पहचाने और उससे बचने का प्रयास करे ऐसी किसी परिस्थिति को उत्पन्न होने से रोके जिसमें उसका मन विषयों की ओर खींचता हो इस संदर्भ में भगवान बुद्ध का अपने शिष्य आनंद से वार्तालाप उल्लेखनीय है आनंद ने तथागत से नारी के साथ सन्यासी के व्यवहार की मर्यादा के संबंध में पूछा भन्ते, हम नारी के साथ कैसा बर्ताव करते करें उनकी ओर नहीं देखना आनंद तथागत ने उत्तर दिया यदि उन्हें देखना पड़ा तब किस प्रकार का वर्तन करें भन्ते? आनंद ने पुनः प्रश्न किया उनसे बोलना नहीं आनंद और प्रभु यदि उनसे बोलना पढ़ ही गया तब तब मन को सजग रखना आनंद बुद्ध का उत्तर था इससे यह गलत भी नहीं कर लेनी चाहिए कि पुरुष साधक नारी को घृणा की दृष्टि से देखे अथवा यह कि स्त्री साधिका पुरुष को छली और कपटी मान उनके प्रति घृणा का भाव रोपित करे घृणा घृणा वर्जनीय है पर वर्तन में सावधानी अवश्य रखनी चाहिए अपने मन पर अविश्वास भी न करे पर साथ ही इतना विश्वास भी न करे की सामान्य सावधानी सावधानी की भी उपेक्षा कर दी जाए इस संदर्भ में श्री राम कृष्ण देव और श्री माँ शारदा की चेतावनियाँ उल्लेखनीय हैं श्री राम कृष्ण पुरुष भक्तों को सावधान करते हुए कहते कितनी भी भक्तिमती महिला हो पर वर्तन में सदैव कुछ दूरी बनाकर रखना और श्री मां नारी भक्तों से कहती यदि साक्षात ईश्वर भी पुरुष रूप लेकर तुम्हारे सामने आए और अनुचित सामिप्य का प्रस्ताव करे तो न मानना विषय की व्याख्या इस सब का तात्पर्य यही है कि साधक को विषय चिंतन से बचना चाहिए विषय को एक बार पकड़े तो फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो विषय उसे नहीं छोड़ता यह बिजली के तार को पकड़ने के समान है हम यदि गलती से उसे छू लें और अपना हाथ हटाना जो चाहें तो वह हमें नहीं छोड़ता विषय शब्द की व्याख्या की जाती है विषय विषीयते जना इति एष जो विशेष रूप से लोगों को अपने सांस बांध लेते हैं उन्हें विषय कहते हैं आचार्य शंकर ने तो विषय को विष से भी भयंकर बताया है वे विवेक चूड़ामणि में कहते हैं दोषेण तिब्रो विषम कृष्ण सर्प विषादी विषम निहंत भोक्ता दष्टारम त्यक्षाप्यय दोष की दृष्टि से विषय तो काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते पतन के से बचना वृक्ष के बीज का दृष्टांत। अतए भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि पतन से बचने के लिए पहला करने कार्य है विषयों का चिंतन न करना यह मानो फूटते हुए अंकुर को मसल देना है विषयों के चिंतन से उत्पन्न होने वाला पतन का क्रम मानो बीज का वृक्ष के रूप में परिणत होना है कहीं पर अस्वस्थ या बीज अस्वस्थ का बीज गिरा वह अंकुरित होकर पौधे के रूप में लहलहाने लगा हम इस पौधे को कितना भी काटें वह नष्ट होता नहीं होता बार बार उग आता है जब पौधे को नष्ट करना ही इतना कठिन होता है तब वृक्ष को नष्ट करना कितना कठिन होगा इसकी कल्पना की जा सकती है इसलिए यदि उसे बीजावस्था में ही नष्ट कर दिया जाए तो फिर वह हमें परेशान नहीं करेगा विषय का ध्यान करना मानव बीज बोना है और उसके प्रति आसक्ति का होना मानो बोए हुए बीज में जल का सिंचन करना है यही विषय का संग है उससे काम का अंकुर फूटता है इसीलिए साधक को चाहिए कि वह बीज को अंकुरित ही ना होने दे अंग्रेजी में इसे कहते हैं निपिंग इन द दर्ड यानी जग यानी जगते ही कुचल देना